श्री श्रीरामकृष्णकथामृतम् अष्टमः परिच्छेदः दक्षिणेश्वरे गुरुरूपी श्रीरामकृष्णः अन्तरङ्गैः सह प्रह्लादचरित्रश्रवणं भावावेशश्च योषित्सङ्गनिन्दा प्रभुः श्रीरामकृष्णो दक्षिणेश्वरे तस्मिन् पूर्वविदिते प्रकोष्ठे भूतलोपविष्टः सन् चरितम वेला प्रहलादचरित श्रृणति वेलाअवादनता वादन मिता सैराम श्रीयुक्त रामलालो भक्तमलग्रंथत प्रहलादचरित पढ़ती अद सौरवा प्रथम दिवस मगशीर्ष से कृष्णप्रतिपत् डिसंबर मस से पंचदशो दिवस सततम श्री सह तस्य तशीतशत मणिदक्षिणेशरे श्रीप्रभु तदछायावस प्रभुसमीपमु उपवेश प्रहलादरित शुणो प्रकोष्ठे श्रीयुक्त राखालाटूस के उपवेश शु केचन गतायातम हाजरा कलिंदेस्ती श्री चरितक प्रभु प्रहलादचरित शुण्व भावाभष्टो वधे संवृत्ते नृसीह सेमूति प्रेक्ष्य सिंहनाद चाकर्ण्य ब्रह्मादिदेवालया शखया प्रहलाद नृसीहसमीपुर प्रेसमसु प्रहलादो बालक बाक स्तौति भक्त सस्नेह प्रहलादगात्रेढ़वाष्ट सन कथयती अहो अहो भक्ति प्रणय श्री प्रभो भावसम भूत स्पंदन प्रेमुक्त नयना भावे उपशाते श्री प्रभु लघु खट्टा उपसद उपविष्ट नड़ीभूतलोपरी तदीय पादमूल सी प्रभुस्हाल प्रति ईश्वरा मुखी वर्तमान वर्तमान स्त्री संगस श्रीप्रभु क्रोधोघृृा चकाश्य श्रीरामकृष्ण अभी तृा नवती जातपुत्र स्त्रीसंगोदेती पाशो व्यवहार लालामूत्राणीतस न घृण जनयति भगवत पादप ध्यारी रामण्यपी चिताभस्में प्रतीयते यर न स्थाशु क्रिमी क्लेदश्लेष्माद पूतिवस्तुर्भँ नंदनं नंदन हिर्ण स्फुर श्री प्रभो प्रेमानंद माता कालिकाया पूजनच मणिमौन अवलब्य अोमुखो राजभु श्रीरामकृष्ण पुनर्वदी तत्प्रेमैकबिन्दुमात्रं कोपि आप्नोति चेतस्य कामनि काञ्चन अतितुक्षायते मत्स्यपिण्डपानकं प्राप्तवतः असत्कृ गुडपानकं तुक्षायते सा व्याकुलतया प्रार्थितश्चेत् तदीयनां गुणकीर्तनं सदा क्रियते चेत् तस्मिन् क्रमेण प्रीतिरुपजायते इत्युक्त्वा श्रीप्रभुः प्रेमोन्मत्ता सन्धगेह नृत्य भ्रमिता चोर चारभे सुरधुनीत हरि मन्ने प्रेमदाता नित्यानंद आगतः न्यानंद विना कें प्राणारा सैय दसवादन श्रीयुक्त रामलाल कालीरे माता कालिकाया नृत्यपूजा संपादित श्री प्रभु मतर दिदीक्षु कालिगृह गणिवर्त मी प्रभु आसनाशीन सामयत दैकपुष्पाणी मात चरण प्रादिसी पुष्प निधय ध्यातिदान गीतने मातर स्तौतिधारा भय हरेम शुतवानस्मे तदीय अतो दत्त दत्भारोस्मे तारय चेत तारय न चेत न तारय श्री प्रभु कालिगृहा प्रत्यागम्य स्वकोष्ठ से दक्षिणपूर्वालिंद उपेष्ट वेला दसवादन मैं सैद्मी देवताजन चपन्न माता कालिकाया राधाका से चादूत नवनीत फल नवनीतमूलात किंचि गृहवा श्री प्रभु भक्ता उपहार राखालाद अंचि प्रभु प्राप्तविधो उप्य राखाला स्माइल्स सेल्फ हेल्प ग्रंथ पढ़ती लाड एर्सिषय कर्म पूर्ण ज्ञानी न ग्रथम अधीते श्रीरामकमश कित मटरमहाशय आंग्लभद्रजनोंका कर्तव्यकर्म सचरती स्मुम निषकाम कर्म श्रीरामकृष्ण तदा तोम परम पूर्ण जानस लक्षण नैर्ग्रंथम यथा यहां तस्य तर्व मुखस्थ ग्रंथे शास्त्रे सैकत शर्कर मिश्रणमस्ती न्यासी शर्करा मात्र आदाशिकता जहाती साधु सारम सारहरती सुकना नाम, नाम ग्राहम श्री प्रभु किवस्थाइंगितेन बोधय वैष्णवचरण कीर्तक सगता स सुबल मिलन कीर्तन श्रावित किये परं श्रीयुक्त रामलाल स्वनातर श्री प्रभु किंचित विश्राम मणिवाद्यं श्रेते स्म श्री श्री माता यदा श्रीमाता दक्षिणेशरम श्री प्रभोह सेवार्थम आयातिस्म तदा अस्यामेव अश्मे निवसतिस्म, कतिचन मासा कतिन सा व्यतीतापुक शुभाग शुभागमन करतवती